भागवत महापुराण ओम तस् ओम नमो भगवते वाचु देवाय पंचम स्कंध अथ प्रथमोध्याय प्रियव्रतचरित्र राजवाच प्रियव्रत भागवत आत्मा कथम रे गृहरामतन्मूल कर्म बंध पराभव राजा परीक्षित ने पूछा मुने महाराज परिव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बन जाता है नून मुक्तसादर्ष गृहस्वभिवेशों पुसा यम अर्हति प्रिवत निश्चय ही ऐसे निषंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहशास्त्र में अभिवेश होना उचित नहीं है महता खल विप्रसे उत्तमश्लोकपाद छायान वृत्तचित्ता न कुटुंबे स्हामति इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती संशयों महान ब्रह्म धारागार सुत सिद्धेह अभूत कृष्ण है चमतिरच्युता ब्रह्मन मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराजा परिव्रत ने स्त्री घर और पुत्रादि में आसक्त कर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अभिचल भक्ति हुई श्री शोकवाच बाढ़ भगवत उत्तम शोक चरणारविंद मकर आवेश भागवत परमहंस कथाम के साम प्रायेन हिन्वती श्री सुखदेव जी ने कहा राजन तुम्हारा कथन बहुत ठीक है जिनका चित्र पवित्र श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्रीवासुदेव भगवान की कथाश्रवणरूपी परमकल्याण मय मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं यर ही वावह राजन यहाजन सराजपुत्र प्रियभत परम भागवतो भागवत नारद सेगतपरमार्थसतत् ब्रह्म सत्न परिपालना माड़ोवनलपरिपालम तो गुण कांत भाजन तया भगवती प्रवगुणगण काजनतया स्वितोपामि भगवतीवासुदेव एववाव्यवधान सधिगेन सवेशित सकलकारक्रियाकलो कलापो नैवाभ्यनंद तम नातव्यम असतोपि पराभवम आत्मनोंस्सि राजन राजकुमार प्रीवत बड़े भगवत भक्त थे श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था वे वेत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्मा अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से संपूर्णतया सम्पन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी किन्तु प्रिय व्रत अखंड समाधि योग कर करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा राज्य और कुटुंब की चिंता में फंस मैं परमार्थ परमातत्व को प्राय भूल जाऊंगा उन्होंने उसे स्वीकार न किया अतः भगवादिदेव एत गुण विसर्गस परिभ्रहणुन व्यवसित सकल जगदिप्रा आत्मनिरखिलगम निजगण परिवेषि स्वभावद आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है वे वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे और मरीची आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे स तत्र तत्र गगन तल उडपतिव विमानवली पथम अमर है पथी पथी सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनि चरूथसाध्यचारण मुनिगण मानो गंधमादन ध्रोणी ससर्प आकाश में जहां तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोड़िया बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्वन किया इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात् नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे त्रवाएनम देवर्थी हसयान पितर भगवतगर्भ उपलभम सहशवोत्थाया सह पितापुत्रभ्यातांजलि तस्थे प्रिय व्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद आए हुए थे ब्रह्मा जी के पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं अतः वे स्वयंभु मनु और प्रिय के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान अपारत तदुपनिता सुप्तवाकेतितरा मुदित गुण गणावतार सुजय प्रियव्रतमादि पुरुषस्तम सदयलोकोच परीक्षित नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया तब आज भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा श्री भगवाच निबोधताते थे दृथम ब्रवीबी सूयतम देवमरह प्रमेय वैम भवस्ते तत एस महर्षि वहाम सर्वे से दृष्टम श्री ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ ध्यान देकर सुनो तुम्हें अप्रमेय श्रीहरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए तुम्हें क्या हम महादेव जी पित तुम्हारे पिता स्वयंभुमु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं के आज्ञा का पालन करते हैं न तित् तपसा विद्यामनीषावा नैवाथधर्मिपरत स्वतो वा कृतम विहंतम तनुृद्वि उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धिबल से न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है भवाय नाशा च कर्म कर तुम शोकाय मोहाय सदा भवाय सुखाय दुखाय तेह योगम जनतांग धत्ते प्रिव्रत उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं यद्वाचत तंथ्याम गुणकर्मदातर इवत्म सुयोजिताे वहामो बलमीश्वराय प्रोता नशीब द्विपदे वस्य जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ होता है उसी प्रकार परमात्मा की वेदभाड़ी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं ईसा विश्रिष्टम झवर दुखम सुखम वा गुण कर्म संघात नाथ योनि हमारे गुण और कर्मों के प्रभु ने हमें जिस में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का मुक्तो पिथावत विभ्रया स्वदेह आरब्ध मिमान शून्य यथानुभूत प्रतियात निद्र किंतहाय गुणान्यवृत्ते मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषयवासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता भयं प्रमत्तस्य वने स्वी सियाद यत स आस्ते सह सर्थपत्न जीतेन्द्रियमरतेर्बुदस्थहाश्रम किम नु करो त्यवद्यम जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके छह शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृह आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है यह सर्थपतना समाड़ो गृह स्वनिर्विश्य यतेत पुर्व अत्यतारेड़े सुखाम जैसे इन छह शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है तम तब तो निर्जित विमुक्त संघा तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के, के आश्रित रहकर इन छहो शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुरुष पुराण के दिए हुए भोगों को भोगो इसके बाद होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना श्री सुखवाचित महाभागवतो भगवत त्रिभुवनम गुरो अनुशासन मात्मरो लघुतया वनत शिरोधरो सबहुमान श्री सुखदेव जी कहते हैं जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया भगवान अपनी मनुना यथावधूपकता प्रियवतनाद अवसयम अभी समीक्ष माण क्षय व्यव प्रवत तब स्वयंभुमरु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधवत पूजा की इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्वव्यवहारातीत पर परब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए इस समय प्रिय और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे मनुरपी परेण प्रतिसंधित मनोरथ सूरज वरानो मनात्म जम अखिल धरा मंडल स्थितगुप्तया स्थाप्य स्वयंति विषम अविशय विषय जलाशय आशाया उपर राम ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय भिशै रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेक्षा से निवृत्त हो गए यति हवावस जगती पति स्वरे क्षयादि निवेशित कर्माधिकारोखिल जगद्बंध्वंस न परास्य भगवत आदिपुरुष सांघ्री युगला नवरत ध्याना परिरंधित कथा याचयदापी मानवर्ध, मानवर्धनो महताल महितलम अब पृथ्वीपति महाराज परिव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं उन आदि पुरुष भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मन नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे अथ चुहितरम प्रजापतेर्श्वकर्मण उपये में बरहिस्मतिम नाम तस्मोह आत्म समानशील गुणकर्म रूप हुई भाव्याम बभुव कन्याजस्वती तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिस्मती से विवाह किया उससे उनके दस पुत्र हुए वे सब उन्हीं के समान शीलवान गुड़ी कर्मनिष्ठ रूपवान और पराक्रमी थे उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई अग्निध्रेम जिह यज्ञबाह महावीर हिण्य रेतो घृत पृष्ठ सवन मेधातिथिवीति कवती सर्वनिना पुत्रों के नाम आग्निध्रमजिह यज्ञबा महावीर हिण्य रेता धृतपृष्ठ सवन मेधातिथि वीतिहोत्र और थे ये सब नाम अग्नि के ही हैं एक महावीर सवन इति आसनुर्धर हित आत्मविद्याम भावादारभ्यपरिचयांसमेवाश्रम अभजन इनमें कवि महावीर और सवन ये तीन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए इन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में सन्यास आश्रम ही स्वीकार किया तस्न्नोह उपशमशीलामर्षय शकलजीव निवास भगवत वासुदेव से भीताभूत श्रीमच्चरणारिंद विरतस्मरणागी तर भक्तिगा परिभाविता हृदयाधिगते भगवती सर्वेश भूता प्रत्यकात्मेवात्मस्तात्मिशेषेण समीजो इन निवृत्तिपरायण महर्षियों ने संयास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार बिंदों का निरंतर चिंतन किया उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा के संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक ही भाव से स्थिति हो गई अन्य श्यामी जा जाम रैवत मन्वंतराधिपत महाराज प्रिय की दूसरी भार्या से उत्तम तामस और रैवत ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए एव उपस्यु स्वतन स्वत जगती पति जगती कािभसराम अव्याहताखिल पुरस्कार सारसंभत धोर्दंडुगलापीड़ितिगुतनी विरमित धर्म प्रतिपक्ष बर्स्मतियानुदन प्रमोद प्रसरण योशीन्यीड़ा प्रमुशीत सवलोक चिक्षेल्या भूयमन विवेका इवा नवबुम एवं महामनाभुज इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रों के निवृत्त परायण हो जाने पर राजा प्रिय ने ग्यारह अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया जिस समय वे अपने अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे प्राण प्रिया के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाँ भाव लज्जा से संकुचित युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामनाप्रिव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे यदव भाष्यति सुरगिरिमनुपरिक्रामन भगवानादित्यो वसुतातलमर्धन नतपत्धे नव्छादय तदा भगवदुपासनोपचिता पुरुष प्रभावस्त नभिंदन समबेन रथेन ज्योतिर्मयन रजनीम दिव क्या सप्तक मनोपरियक्रामद तृतीय पतंग एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान् सूर्य तो की परिक्रमा करते हैं लोक-लोक पर्यंत लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की साथ परिक्रमाएं कर डाली भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था चरण कृत परिखाता से सप्त सिंधव आसन यथ एव प्रथा सप्त भीपा उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीके बनी वे ही सास समुद्र वे उनसे पृथ्वी में सात द्वीप हो गए जंबोपलक्षमलि कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञा परिमाणम पूर्वस्मा पूर्वस्माद उत्तर उत्तरोख्यम द्विगुणमा न बहि समंतत उपक्लिप्ता उनके नाम क्रमश प्लक्ष शालमली कुश क्रौंच शाक और पुष्कर द्वीप हुए इनमें से पहले पहले के अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं क्षारोदे क्षुरसोद सुद घृतो दक्षीरो दधीन मंडोदुद्धोदा सप्त जलधय सप्त द्वीप परिखा इवाभ्यार द्वीप सना एक, एक नथानुपूर्व सप्तस्वी बहिर्दीपेशु पृथक् परीत उपकतास्तेषु जम्बादीसु बमती पतिरुमृता निंदेद जीवज बाहूरण्योधमेधातिथिभति संख्य नैकस्कति सात समुद्र क्रमशः खारे जल ईख के रस मदिरा घी दूध मठे और मीठे जल से भरे हुए हैं यह सातों द्वीपों की खाइयों के समान है और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग सातों द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है बरहस्मतिपति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आंदिंद्र इद्मजीव यज्ञ बाहु हिरण्य रेता घृतपृष्ठ मेधातिथि और वेतहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया फुटनोट इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए पहले जम्बू द्वीप है उसके चारों ओर चार समुद्र है वह लक्षद्वीप से घिरा हुआ है उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है उसे शालमलीव द्वीप घेरे हुए हैं उनके चारों ओर मदिरा का समुद्र है फिर कुश द्वीप है वह घी के समुद्र से घिरा हुआ है उसके बाहर द्वीप है? उसके बाहर द्वीप चारों ओर दूध का समुद्र है, फिर शाक द्वीप है उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए हैं। उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है दुहितरम चौर नामो सन से राज्य मासी देवजानी नाम उन्होंने अपनी कन्या उर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया उसी से शुक्र कन्या देवजानी का जन्म हुआ नवं विध पुरस्कार उक्रम से तदग्री रजताजित सदुणा चित्रम विदोर विगत सकृदादधीत जन्नाधेय अजुना सजहाति बंधम राजन उन्होंने भगवत चरणार बिंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु इन छह गुणों को अथवा मन के सहित छह इंद्रियों को जीत लिया है उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरथार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है सा सवरीमित बल पराक्रम एक देवर्षि चरणानुशयुम पतित गुण सर्गत सर्गेणतम विभात्मा मनमान आत्मनिर्वेद इस प्रकार अतुलनी बल पराक्रम से युक्त महाराज परिव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैव प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत अशांत साधक मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे अहो असाध्वनुष्ठित यदि निवेश तो इंद्रिय विद्याचित विषम विषयांधकूपे तदल अलमोश्या बलिताजा विनोद मृगम मा दिग्धी गति गर्हया ओ बड़ा बुरा हुआ मेरी विषय लोलोक इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया बस बस बहुत हो लिया हाय मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया उसने मुझे बंदर की भांति नचाया मुझे धिक्कार है धिक्कार है इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा पर देवता प्रसादाधिग आत्म प्रत्यवर्षे नो प्रवृत्तेभ्य पुत्रे इम युक्तभगा महिषीं मृतकंव सह महाूतिम स्वयं निर्वेदो हृदय ग्रीतहरिविहारा भगवत नारद से पदवीं पुनरेवाणुसार्यवा श्लोका परमाराध्य श्रीहरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे उस अपनी राजधानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे प्रियव्रत महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रतिद्ध है राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पही से बनी हुई लीकों से ही सात समुद्र बना दिए भू संस्थान सीमा च द्वीपे द्वीपे द्वीप प्राणियों के सुति के लिए जिससे उनमें परस्पर झगड़ा ना हो द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी भौम दिव्यम मानस च महेत्व कर्मयोगज ये निर्यपम्यम पुरुषानुज प्रिय वे भगवदक्त नारदादि के प्रेमी भक्त थे उन्होंने पाताल लोक के देव लोक के लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था यही श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमथ्याम से पंचमस्कंधे प्रिय्रत विजिए प्रथमोध्याय